राजयोग प्रत्याहार और धारणा कुछ काल तक प्रत्याहार की साधना करने के बाद उसके बाद की साधना अर्थात धारणा का अभ्यास करने का प्रयत्न करना होगा धारणा का अर्थ है मन को देह के भीतर या उसके बाहर किसी स्थान विशेष में धारण या स्थापन करना मन को स्थान विशेष में धारण करने का अर्थ क्या है इसका अर्थ यह है कि मन को शरीर के अन्य सब स्थानों से अलग करके किसी एक विशेष अंश के अनुभव में बलपूर्वक लगाए रखना मान लो मैंने मन को हाथ में धारण किया तब शरीर के अन्यान् अवयव विचार के विषय के बाहर हो जाएंगे जब चित्त अर्थात के से निर्दिष्ट स्थान में आबद्ध होती है तब उसे धारणा कहते हैं यह धारणा अनेक प्रकार की है इस धारणा के अभ्यास के समय किसी कल्पना की सहायता लेने से काम अच्छा सस्ता है मान लो मन हृदय के एक बिंदु में मन को धारण करना है इसे कार्य में परिणत करना बड़ा कठिन है अतः सहज उपाय यह है कि हृदय में एक पद्म की भावना करो और कल्पना करो कि वह ज्योति से पूर्ण है चारों ओर ज्योति की आभा आभाविखर रही है उसी जगह मन की धारणा करो अथवा मस्तिष्क में स्थित सहसल कमल को अथवा पूर्वोक्त सुषुमना में स्थित विभिन्न चक्रों को ज्योतिर्मय रूप से सोचो योगी के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है योगी को अकेले रहने का प्रयत्न करना होगा विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के साथ रहने से चित्त विक्षिप्त हो जाता है उनका अधिक बातचीत करना उचित नहीं अधिक बातचीत करने से मन चंचल हो जाता है अधिक काम करना भी अच्छा नहीं क्योंकि इससे भी मन ठावाडोल रहता है सारे दिन की कड़ी मेहनत के बाद मन का संयम नहीं हो सकता जो उपर्युक्त नियमों के अनुसार चलते हैं वे ही योगी हो सकते हैं योग की ऐसी अद्भुत शक्ति है कि बहुत थोड़ी मात्रा में भी उसका अभ्यास करने पर बहुत अधिक फल प्राप्त होता है इससे किसी का अनिष्ट नहीं होता वरन इससे सबका उपकार ही होता है पहले तो स्नायुविक उत्तेजना शांत हो जाएगी मन शांत भाव धारण करेगा और समस्त विषयों को अत्यंत स्पष्ट रूप से देखने और समझने की शक्ति आएगी मिजाज अच्छा रहेगा स्वास्थ्य भी क्रमशः उत्तम हो जाएगा योगाभ्यास करने पर जो चिन्ह योगियों में प्रकट होते हैं देह की स्वस्थता उसमें प्रथम है स्वर भी मधुर हो जाएगा स्वर में जो कुछ दोष है सब निकल जाएगा और भी अनेक प्रकार के चिन्ह प्रकट होंगे पर यही प्रथम हैं जो बहुत अधिक साधना करते हैं उनमें और भी दूसरे लक्षण प्रकट होते हैं कभी कभी घंटा ध्वनि की तरह का शब्द सुन पड़ेगा मानो दूर बहुत से घंटे बध रहे हों और वे सारे शब्द मिलकर कानों में लगातार आघात कर रहे हैं कभी कभी देखोगे आलोक के छोटे छोटे कण हवा में तैर रहे हैं और क्रमशः कुछ कुछ बड़े होते जा रहे हैं जब ये लक्षण प्रकाशित होंगे तब समझना कि तुम द्रुत गति से साधना में उन्नति कर रहे हो